पदपाठम अश्वावती गोमती न उषास वीरवती सदम उछंतु भद्रा घृतं, दुहाना विश्वत प्रपीता यूयं, पाद स्वस्ति सदा नश्वावती गोमती न उषास वीरवती सदम भद्रा, घृतम दुहाना विश्वत प्रपीता यूयम, पाद स्वस्ति सदा नश्वावती गोमती न उषास वीरवती सदम भद्रा, घृत दुहाना विश्वत प्रपीता यूय पाद स्वस्तिभि, सदा न